एक चाहा आसमान की बुलंदियों को छूने की लेकिन उड़ने के लिए जरूरी होते हैं पंक और अपने सपनों को दिर्ध इच्छा शक्ति अदम्य साहस और परिश्रम के पंक लगा कर आकाश की बुलंदियों को छुआ सुनीता विल्यम्स ने वरशकी पूर्व संध्या अंतरिक्ष में असीम ऊंचाइयों पर स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां स्पेस शटल डिस्कवरी मिशन के अभियान दल के सदस्यों के साथ सुनीता विलियम्स भी थी चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में था अंतरिक्ष में चारों ओर मनमोहक छटा बिखरी हुई थी ऐसे अद्भुत नज़ारे को देखकर सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लॉग बुक में अपनी भावनाओं को कुछ इस प्रकार प्रकट किया हमने खिड़की से बाहर देखा और अनुभव किया कि हम ही हैं स्वर्ग के सबसे निकट हमने पृथ्वी की ओर देखा और सोचा धरती पर रहने वाले ये अरबों लोग आखिर क्या नहीं कर सकते हमें स्मरण हुआ या अतीत के विदेशी यात्रियों का जिन्होंने अनगिनत मुश्किलों बाधाओं को पार करके हमारे लिए रास्ता तैयार किया उनकी मेहनत का ही तो फल है कि आज हम एक सतत मार्ग पर सुनहरी किरणों का चास चला रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक कवियत्री हैरान है ना दोस्तों यह कहानी है एक कवियत्री की एक नौसेना पोत चालक की हेलीकॉप्टर पायलट की नौसैनिक गोताखोर की तैराक की पशु प्रेमी की मैराथन धाविका की और एक अंतरिक्ष यात्री की जी हां महिला एक जिसमें छुपे हैं व्यक्तित्व अनेक और वो महिला हैं सुनीता विलियम्स सुनीता का जन्म 19 सितंबर सन 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो राज्य के क्लीवलैंड शहर में हुआ था जब वो 1 साल की थी तब उनके माता-पिता मैसटूसिट्स के बोस्टन शहर में आकर बस गए थे बड़े भाई जे और बहन डायना के बाद वो सबसे छोटी थी सुनीता के पिता दीपक पांड्या भारत के गुजरात राज्य से हैं और माता बोनी जालोकर पांड्या स्लोवेनियन मूल की हैं पिता दीपक पांड्या सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं और माता बोस्टन के बहसन कॉलेज में कार्यक्रम समन्वयक रही हैं वो भी रिटायर हो चुकी हैं सुनीता का घर का नाम सुनी था सुनी अक्सर अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित कार्यक्रमों को टीवी पर देखा करती थी एक दिन की बात है जे टीवी पर क्या देख रहे हो तुमने अपना होमवर्क कर लिया हां मम्मा आई हैव फिनिश्ड क्या आपको पता है अभी थोड़ी देर में टीवी पर एक कार्यक्रम आएगा और उसमें नील आंस्ट्रॉंग को चांद पर चलते हुए दिखाया जाएगा अच्छा क्या सच में हां मम्मा मैं सच कह रहा हूं चाहे आप भी देख लेना थोड़ी देर में फिर तो मैं सुनी को बुलाती हूं उसे तो अंतरिक्ष के प्रोग्राम बेहद पसंद है कभी मिस नहीं करती सुनी सुनी बेटा यस मम्मा अब क्या बात है बेटा यहां ड्राइंग रूम में आओ टीवी पर तुम्हारा पसंदीदा अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू होने वाला है क्या अंतरिक्ष प्रोग्राम हां बेटा मैं अभी आती हूं मम्मा लो शुरू भी हो गया July 20 Chionis 1969 Neil Armstrong stepped out of an odd looking spaceship and into the pages of history as the first man on the moon Today, he remains one of the most famous people on the planet. Yé, dèk, Neil Amshong. Há, há. Dèkho, dèkho, چاند پر کیسے چل رہا ہے? Aré, vah. Há. Chاند تو بالکل سفید ہے. Us par bhoat saari barf hoogی na. Né, bêta, چاند پر barf nèhi hai. Há. Ha. Mamá, Há? Hmm? Há? Ék dín, bhi antriks me jau उन सभी की तरा आ, हा, हा। आप देखना उचे, बहुत उचे अंत्रिक्ष में सितारों और चान्द पर हाँ <laughs> हाँ हा, सुनी क्यों नहीं मुझे पूरा विश्वास है तुम पर एक दिन तुम जरूर जाओगी हाँ <laughs> सुनी ता का परिवार दो संस्कृतियों के बेहतरीन मिलन का एक जीता जागता उदाहरण है इसमें भारतीय और स्लोवेनियाई संस्कृति का अनूठा सामंजस्य देखने को मिलता है किंडरगार्टन से छठी कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने हिल साइड एलिमेंट्री स्कूल से की 7वीं से 9वीं कक्षा तक वो न्यूमैन जूनियर हाई स्कूल में पढ़ी और 10वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए उन्होंने निधम हाई स्कूल में दाखिला लिया सुनीता को खेलों विशेषकर तैराकी से बहुत लगाव था अपनी तैराकी को लेकर वो बहुत गंभीर थीं तैराकी से उन्होंने निष्ठा और स्वास्थ्य के महत्व को समझा एक बार की बात है सुनीता का परिवार न्यू हैम्पशायर के दौरे पर छुट्टियां मनाने गया उनके लिए इस जगह का विशेष महत्व था क्योंकि यहां एक ओर जहां वाइट माउंटेन की चढ़ाई का रोमांचकारी अनुभव मिलता है वहीं दूसरी ओर स्वच्छ और धवल स्विफ्ट नदी की लहरों में अटखेलियां करने का मौका भी उनका शिविर लगा हुआ था कि तभी कितनी जबरदस्त बारिश है हूं सुनीता जी पापा लगता है आज की रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा अरे, अरे ये देखो ये पेड़ थोड़ा बचो पापा समझ के बच गए वापस जाना नामुमकिन है लेकिन आज जाना जरूरी है पापा हां कल मुझे हर हाल में घर पहुंचना जरूरी है लेकिन बेटी आज कैसे पहुंच सकते हैं इस तेज बारिश में अभी तो हमें सामान समेटना होगा शिविर बंद करना होगा लेकिन पापा बेटी घर भी तो करीब यहां से 200 मील दूर है और न जाने इस बारिश में पहाड़ी रास्ते का क्या हाल होगा पापा कल मेरी तैराकी प्रतियोगिता है जिसे मैं किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती कमिटमेंट इज कमिटमेंट पापा चाहे हमें सारा सामान यही छोड़कर जाना पड़े शाबाश शाबाश मेरी बेटी मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं थैंक यू पापा शाबाश और यही हुआ उन्होंने सारा सामान वहीं छोड़ा और वापस चल दिए दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे जे को साथ लिया दोबारा न्यू हैमशायर पहुंचे सामान समेटा और वापस आए तो ऐसी थी सुनीता और उनका समर्पण जिस वर्ष सुनीता ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की उसी वर्ष उनके बड़े भाई जे पांड्या ने संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी से ग्रेजुएशन किया था सुनीता का परीक्षा परिणाम अच्छा था वह चाहती तो विश्वविद्यालय में भी प्रवेश पा सकती थी लेकिन उन्होंने भी नौसेना अकादमी में ही जाना पसंद किया यह वर्ष 1983 की कक्षा में कुल 1000 विद्यार्थियों में सिर्फ 50 लड़कियां थीं वर्ष 1983 में लड़कियों का नौसेना अकादमी में जाना कोई आसान बात नहीं थी शुरू से ही उन्होंने अकादमी में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया और जल्द ही वो श्रेष्ठ धाविका और तैराक के रूप में जानी जाने लगी प्रथम वर्ष की समाप्ति तक वो तैराकी टीम की कप्तान चुंगली गईं संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी ने कई अर्थों में उनके जीवन को नया रूप दिया जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब मन के अनुकूल चीजें अवसर नहीं मिलते हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो चाहे वो हमें मिल जाए हिम्मत उसमें है कि जो भी अवसर मिले उसे कितनी खूबसूरती और लगन से निभाया जाए ऐसा ही कुछ हुआ सुनीता विलियम्स के साथ वो नौसैनिक गोताखोर बनना चाहती थीं लेकिन उसमें केवल एक ही ऊंचा पद था और जब वो नौसैनिक गोताखोर नहीं बनी तो उन्होंने नेवल एयर बनना पसंद किया यहां भी उनके मन मुताबिक काम उन्हें नहीं मिल पाया इसके बारे में सुनीता कहती हैं उस समय महिलाएं लड़ाकू विमान नहीं उड़ाती थी इसलिए महिलाओं के कुल दो ही पद थे मुझे मेरी पहली पसंद नहीं मिली बल्कि दूसरी पसंद हेलीकॉप्टर मिली थी मैं बच्चों को अक्सर बताया करती हूं कि भले ही तुम्हें अपनी पहली पसंद का काम या पद ना मिले लेकिन जो कुछ भी मिलता है उसमें भी यदि तुम अच्छा कर सको तो सफलता जरूर मिलेगी संभव है वो सफलता तुम्हारी वांछित सफलता से बेहतर हो अंतरिक्ष में आगे और आगे बढ़ने की ललक सुनीता के मन में शुरू से रही थी अंतरिक्ष विज्ञान की सर्वोच्च संस्था नासा में आने के बाद तो इस शिक्षा को मानो पंख मिल गए हों उन्होंने मॉस्को में स्थित रूसी अंतरिक्ष अभिकरण में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहले अभियान दल के साथ काफी समय तक काम किया काम बहुत ही मुश्किल भरा था शारीरिक परिश्रम के साथ तकनीकी और अभियांत्रिकी का अध्ययन भी करना पड़ता था सुनीता ने अभियान के बारे में अंतरिक्ष यानों के बारे में वहां की धरती आदि विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी इकट्ठी की उनका तैराकी और दौड़ का अनुभव अंतरिक्ष में बहुत कारगर रहा मेहनती तो वह शुरू से ही थी पर इन दोनों क्षेत्रों में प्रैक्टिस होने से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा पानी के अंदर और अंतरिक्ष दोनों में शरीर की स्थिति भारहीन होती है प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें पानी के भीतर काम करना सिखाया गया था जैसे चीजों को जोड़ना बोल्ट कसना वस्तुओं को उठाना आदि इस प्रशिक्षण से स्पेस में कार्य करना उनके लिए सरल हो गया और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई उन्हें डिस्कवरी स्पेस शटल के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुन लिया गया 10 दिसंबर सन 2006 को भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 7:17 पर डिस्कवरी स्पेस शटल ने अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी दिस इज ईस्टन टाइम 7:17 एएम डेट 10 दिसंबर 2006 Discovery Space Shuttle is now to take off from Kennedy Space Center State of Texas, Houston United States of America The countdown begins now 5, 2, 1, 2 announces that the discovery space shuttle has successfully entered the outer space the flight is stable do din baad unhone antarrashtriya antariksh station mein pravesh kiya jahan unhe 6 महीने तक रहना था अंतरिक्ष की पहली सुबह को उन्हें और उनके साथियों को वेक अप कॉल दी गई बीटल्स की इस धुन के साथ वहां रहते हुए सुनीता ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए Sunita Williams, a naval aviator, Sunita was selected for the astronaut program in 1998 and within NASA on the ISS robotic arm. Her four spacewalks, totaling 29 hours and 17 minutes, established the world record for women. Oh, how much time do you see oh. पूरी ही पृथ्वी कोई सरहदें दिखाई नहीं देती काश एक दिन ऐसा भी आए सब सारी सरहदें एक हो जाएं आगे चलती हूं उधर उत्तरी तारों की श्रृंखला ओह कितना Oh. Ya yeah, to 360 degree ke kon tak bhi main main sab kuch dekh sakti hu. Really awesome. oh my god. रहते हुए ही उन्होंने धरती पर होने वाली बॉस्टन मैराथन में भाग लिया लैपटॉप के माध्यम से वो पृथ्वी की गतिविधियों को देख रही थी उन्होंने अपनी बहन डायना से बात की हेलो डायना कैसी हो रेस कितने देर में शुरू होगी हाय सुनी मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं कि तुम भी अच्छी होगी अब रेस करीब आधे घंटे में शुरू हो जाएगी तो तुम तैयार हो ना इसमें हिस्सा लेने के लिए हां हां मैं तो बिल्कुल तैयार हूं और बहुत एक्साइटेड भी हूं फर्क बस इतना है कि तुम सब वहां बोस्टन में दौड़ोगे और मैं यहां स्पेस स्टेशन में यह तो बेहद अच्छी बात है सुनी कि वहां रहकर भी तुम किसी सीमा में नहीं बंध रही हो हम सब की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं धन्यवाद डाए ना ठीक है तुम उधर दोड़ो और मैं इधर ओल राइट ओल राइट और इस तरह सुनीता ने बॉस्टन मैराथन की 42 किलोमीटर की रेस अपने स्पेस स्टेशन में चार घंटे में तै की और रेस में हिस्सा लेने वाली वो पहली अंतरिक्ष या antariksh se radio ke zariye schooli bachchon se baat ki Hello, this is united states war space radio we connect you now to sunita williams in space enjoy conversation हेलो बच्चों मैं हूं सुनीता मुझे लगता है तुम मुझसे बात करना चाहते हो मुझसे कुछ पूछना चाहते हो है ना पूछो पूछो बाहर अंतरिक्ष में सबसे अच्छा क्या है आ, मेरा ख्याल है कि यहां सबसे अच्छा लगता है पूरी पृथ्वी को देखना सचमुच बहुत अच्छा अनुभव है ये आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं मैं कहना चाहूंगी कि यदि कोई वास्तव में अंतरिक्ष विज्ञानी बनना चाहता है तो वह जरूर बन सकता है पर हां दो बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए उसी क्षेत्र या पेशे में जाएं जिसमें आपकी रुचि है हम्म hmm. और फिर उसमें पूरी लगन से मेहनत करें हम ऐसा जरूर करेंगे हां दूसरी बात स्वयं को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त बने रखें श्योर sure, व्हाई नॉट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने में कितना समय लगता है अंतरिक्ष में पहुंचने में तो लगभग 8.5 मिनट ही लगते हैं ओहो लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं क्योंकि हमें दो अंतरिक्ष यानों के बीच अपने मिलन स्थल के लिए थोड़ी-थोड़ी देर रुकना पड़ता है। हम्म hmm, भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आप क्या संदेश देंगी? साहस इकट्ठा लाएं लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उसे हल्के से ना लें। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। यह आपको बहुत आगे ले जाएगा। हम ये याद रखेंगे ओके ऑल द बेस्ट अब वो दिन भी नजदीक आ गया जब उन्हें वापस पृथ्वी पर आना था लेकिन ऐन वक्त पर एक परेशानी खड़ी हो गई उन्हें वापस लाने के लिए अटलांटिस में एक स्पेस शटल भेजा गया, पर कुछ तकनीकी खराबियों के कारण उसका ताप कबच या थर्मल शील्ड फट गया। स्पेस शटल को ठीक करने के लिए अटलांटिस अभियान की अवधी ग्यारह दिन से बढ़ा कर तेरह दिन करनी पड़ी। हर तरफ डर का माहौल था क्योंके कल्पना चावला के यान के दुरघटना ग्रस्त होकर सातों सदस्यों के मरने की घटना सभी में डर पैदा कर रही थी। यहां प्रिथ्वी पर सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए उनके घर वाले दोस्त सहकर्मी और करोणों लोग प्रार्थना कर रहे थे। दाबाद में स्कूली बच्चों ने भी उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की अंत में सबने उस समय राहत की सांस ली जब 22 जून को अंतरराष्ट्रीय मानक समय के अनुसार मध्यरात्रि के बाद 1:19 पर अटलांटिस सभी अंतरिक्ष यात्रियों सहित कैलिफोर्निया के Edward Hawai atte <laughs> is a hero not only in the United States but in her parents' native country India where newspapers, broadcast media and internet forums beam with pride for this almost native daughter. Dunia کے کونے کونے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بھارت کے ہر حصے میں खास तौर पर पांड्या परिवार के मूल स्थान अहमदाबाद और कल्पना चावला के जन्म स्थान करनाल में तो जश्न का माहौल था सुनीता विलियम्स जीती जागती मिसाल हैं साहस और कामयाबी की इसके साथ-साथ he is also a good person. While living in Antriksh, when they saw the world of Prithvi and saw the world, they came When you look at the planet from that view, you don't see uh, any borders between countries. And that's one of the biggest messages that I mentioned when I was in India because there's lots of discussions over these silly little lead lines that we draw. Prithvi is a beautiful and beautiful place where there is no light or light. I don't know that in this place there is no place to take a place आखिर क्यों ये करता है सुरीता विलियम्स ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि मानवता की उन्नति के लिए भी काम किया है वो आकाश का सितारा है जो हमेशा चमकता रहेगा और अपनी चमक से दूसरों को भी साहस लगन और नई-नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता रहेगा सुनीता विलियम्स अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम अकादमिक समन्वय शोध और आलेख परामर्श डॉ अनुभूति यादव आलेख सविता राणा कलाकार बाबला कोचर मंजू मेनी हर्षबाला गीता वर्मा राजेश आहूजा आशीष मेघा सुरभि और हन्ना ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा ध्वनि संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होर